भैया एक रिजर्वेशन फॉर्म दे दीजिए विजय तुम यहां सत्र तो शुरू हो चुका है तुम्हें अब अपने प्यारे बर्फीले से देश में होना चाहिए अरे राजू यूनिफॉर्म पहने हुए तुम्हें मैं पहचान ही नहीं पाया जरा फॉर्म दे दो बाकी सब बाद में समझा दूंगा वो तो मेरे पास है ही नहीं उधर के बॉक्स से मिल सकता है भर के मेरे पास यहां आ जाना यह है फॉर्म मैं अगले सप्ताह 10 तारीख को गोवा एक्सप्रेस से वास्को शहर जाना चाहूंगा गोवा जाना है संभल के रहना क्यों क्या बात है गो गोवा गॉन नहीं देखी क्या खून चूस ले तो मेरा खून चूस ले बुरा न मानो राजू मुझे जल्दी है जरा खाली सीट चेक कर दो एक मिनट अफसोस की बात है उसी दिन कोई सीट खाली नहीं है वेटिंग लिस्ट में दर्ज करूं कौन सा नंबर नंबर सात जाने के दिन सुबह कंफर्म करके आना यह बिल्कुल नहीं चलेगा किसी दूसरे दिन खाली है जी 11 अक्टूबर को दूं हां एसी सी वन श्रेणी का एक टिकट यह है तुम्हारा टिकट गाड़ी का नंबर बारह तीसरा डिब्बा सीट नंबर 37 गोवा वाली गाड़ी ठीक तीन बजे छूटती है इसलिए कम से कम ढाई बजे तुम्हें निजामुद्दीन आना है कितने रुपए साढ़े जरा खुले पैसे दो मेरे पास टूटे पैसे कहाँ हजार रुपये का नोट है बस अच्छा मैं वापसी का आरक्षण भी कर लेता हूं अक्टूबर की पंद्रह तारीख को वास्को से दिल्ली उसी गाड़ी से तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है तुम तो ठीक से आराम भी ना कर पाओगे मुझे वास्को वाले एक मित्र से मिलना है माफ करो अब और कुछ नहीं बता सकता हूं ठीक है ये लो तुम्हारे दो टिकट और चेंज सौ का तो कर ही लगता है